काल सब खा जाता है में ये एक ब्रह्मांड नष्ट हो गया दूसरा दूसरा पैदा हो गया पानी आकर के जैसे हाथी आया और उसने जूलर की दाल तोड़ी और फिर फल खा जाए गो हाँसी खा जाता है तो कई फल दक्षण कठी कराला और सब भय दल को सदा साहु काला कहते वो करार काल वो होल की ये सब ब्रह्मांडों को खा जाता है काल में मुस्त हो जाते हैं सर और ऐसा काल वो है, वो काल भी आपसे डरता है सब भय दर्शा सा काला वो काल इतना शक्तिशाली है कि माया तरह से वो इतने ब्रह्मांडों को भी वो खा जाता तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है उनको उनको खा जाने वाला जो काल भी कोई सरस्वती है वो काल भी परमात्मा के अधीन है आपसे वो भी करने वाला है सफल तो तो लोगों का तो ऐसे आप हो और जितने ब्रह्मांड है उनके सबके अंत का स्वामी आप ही है समस्त लोगों के स्वामी आप भगवान है और पीछा तो लेकिन आप हमारे सामने आकर के हमसे ऐसे पूछ रहे हो तो जैसे कोई अज्ञान मन से पूछ रहा है ऐसे पूछते हो, हो, तो हो तो हम क्या करें इसलिए हमारे हुए जानते ही हो और हमको राय बताने या तो सम्मति दे तो ये भलाई ये सब बात क्या है तो ऐसी आपकी महिमा है तो ये जीवन में फलता की घटानी करिए वृक्ष का तो अपने ये दो वृक्षों का वर्णन कई स्थान पर आया है <coughs> वृक्ष का उल्लेख करके समझाने की कोशिश की गई तो कहीं तो के वृक्ष की बात लेकर के कुछ बात समझाई गई और कहीं बरगद के वृक्ष की बात लेकर के कुछ बात समझाई गई और कहीं ये तो भूगल के वृक्ष के वृक्षों का उदाहरण दूर में भी मिलता है और कोसी राष्ट्र भी मिल गया होगा तो सबके तीनों स्थानों पर उल्लेख जगह जगह उन सुंदर सुख दुष्टों करते हैं ये सुंदर वाला वृक्ष जो है यह है ये, ये, ये ब्रह्मा जी का वृक्ष कहलाता है ब्रह्मा जी ने माया के द्वारा ब्रह्मांडों की रचना की इसलिए यह है ब्रह्म वृक्ष कहलाता है ब्रह्माण्ड वाला और जैसे गीता में आता है फिर अशक् वृक्ष की बात आती है अश्वस्थ अश्वर दक्ष है जीवों का जो कर्म है वो अश्वत्थ के द्वारा उसका वर्णन किया तो उसकी गति व्यक्ति की जीव कर्म करता है तो कहीं ऊपर की गति है कहीं तो नीचे की गति है तो कहीं सब तो तो जाता है कहीं तो नरक जाता है कर्मानुसार उसको फल प्राप्त होते रहते हैं तो जीव का जो कर्म है वो दक्ष की तरह है ये ब्रह्मांड की रक्षा रचना जो हुई है ये जीव के की तरह के है आगे चल करके एक स्थान पर देखेंगे चल करके की जो है वृक्ष का से कृषि आते दूसरे दूसरे जो वृक्ष हैं उनका भी जो है जगह जगह उल्लेख किया है की यहाँ अगस्त में ये मीरज वृक्ष के द्वारा इस सृष्टि का वर्णन करते हैं जिसमें का इतना विस्तार है जिससे एक ब्रह्मांड को हम देखते है इस ब्रह्मांड के भीतर यहाँ सब लोगों का बात है तो हमें बस इतने ही ब्रह्मांड पर दिखाई का सूर्य दिखाई का चंद्रमा दिखाई दे दिखाई देते हैं और भूम उसकी हम बात करते हैं ये सब मिला करके ब्रह्मांड है अब ऐसे ब्रह्मांड में द्वारा ब्रह्मांड ऐसे और भी बहुत से ब्रह्मांड वहाँ पर भी सूर्य है वहाँ पर भी चंद्रमा है वहाँ पर भी पृथ्वी है वहाँ पर भी जीव बात कर रहे हैं ऐसे करके और, और भी बहुत से ब्रह्मांड है और हमको यहाँ क्या पता है की कहा ब्रह्मांड कितने और ब्रह्मांड में कैसे जीव रहे हैं यहाँ हम लोगों को ही ज्ञान हम तो अपने अपने गुजर के फल के भीतर भंगे भरे हुए बस जब तक ब्रह्मांड चल रहा तब तक चल रहा तब तक उसी में उसमें भनवुनाते रहते हैं। अब उसके बाद जहाँ ये खत्म हो गया तर आया तो, तो ब्रह्मांड भी खा गया सारा ब्रह्मांड भी समाप्त हो गया उसके साथ साथ ब्रह्मांड में अगर एक खाती आ गए गुजर के फल के मुंगे दर में खा लिया तो उसके भीतर के दुमने चले जाते वैसे तो कहते हैं गुजर का फल जो वो प्रकाश हुआ का फल खाया जाता है खाते हैं तो घर जैसे फल खाए जाते हैं जैसे गुलर का भी फल खाते हैं और गुलर का फल जब खाते हैं तब उसको रूप से धोझा देते हैं तो भूमों सहित खाते हैं कि उसको तो तोड़ा धोने उड़ा दे का फल फायदा करता है लाभदायक देखें साधे साथ खाना चाहिए लेकिन भूमरों सहित खाना चाहिए लाभ करता है ना खा जाओ वे भले कोई है वो उसमें जर्स नहीं होते ऐसे नहीं खा तो है। हो खा जाओगे तो टीचर पेट में पहुंचेगी इन्फेक्शन हो जाएगा पनौने खा गए हो पीए खा गए हो इन्फेक्शन नहीं होता है। तो खा जाए वो लाभ करेंगे लाभदायक तो ऐसे जैसे भी गुजर का फल हो इस प्रकार के ब्रह्मांड है तो एक दृष्टि परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा की महिमा फिर परमात्मा और फिर परमात्मा की माया और माया में फिर अनंत ब्रह्मांड की रचना उस तो ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में इतने विशाल ब्रह्मांड में कितने कार्य नक्षत्र दिखाई देते हैं समझते हुए कितना कितना विस्तार है कितना कितना दूर है और फिर उसने ये छोटी कोई बम बड़ी छोड़े उसके सामने और इस पृथ्वी पर भी फिर किसी गोलपति देश पर है कितने स्थान सब है पर भारत भारतवर्ष है और भारतवर्ष में भी उसका एक छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर है और कानपुर में भी एक आश्रम और आश्रम में भी एक छोटा सा करीब और इसकी इतनी विशाल पृथ्वी है स्थान है <स्थ> कोई गणना नहीं है इसकी कोई नहीं इसका विकार करके अभिमान करे कि मैं इतना महान मैं ये जानता हूं मैं वो कर सकता हूं क्या उठा कुछ नहीं झूठ मोड़ का अभिमान विकास के लाए हाय हाय करे कुछ तब तो उसमें नहीं शून्य के समान शून्य भी नहीं बराबर तब ये जब इतना ब्रह्माडी को देखो परमात्मा को देखो और उसके सामने सामने उसकी माया कर प्रतिशक्ति और माया की शक्ति तब माया करती माना भ्रांति मान माया जैसि उसी माया में सृष्टि में सभी सब ब्रह्मांड उसी में ही सब सभी प्राण बुद्धि माया में सभी हैं और उस माया में भी करके को कोई व्यक्ति अभिमान करेगी माया को लेकर के तो उसका क्या आसार है क्या महत्व है ये कहने का तात्पर्य बताने की जो उस दृष्टि से देखो दृष्टि को जातक बनाओ भगवान का स्मरण करो तो इसके मानव यह है कि अपने बुद्धि को कितना जातक बनाओ भगवान को स्नान करके ना करे जाए भगवान हमारे सामने हमारी पूजा के मालूम उतने बड़े भगवान ऐसे बड़े भगवान भगवान को स्नरण करके ऐसा स्नान कर जितना महान भगवान है ऐसे सब शक्तिमान है जिनकी जो माया शक्ति है ना कितने ब्रह्मांड ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में यह सब अपना इस ब्रह्मांड में कहा कितना है कितना शिख शिष्ट कतनी है ऐसे समझ करके जिनता का अपनी उसमें दैन्य भाव हाँ आ जाए उसमें इतना भाव हाँ विचार करते करते भगवान की मन्ना और अपनी जीविका ये दोनों आ जाए प्रकाश इसलिए प्रकाश वर्णन करते हैं बुद्धि हो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो उसकी बुद्धि जो जातक हो सब जो वो हो उसको जो है उसका भक्ति का फल ज्ञान का फल तब आता है अज्ञानी व्यक्तियों तो बुद्धि सब रहे बिल्कुल यह आपकी बात सोचता की आयोग की बुद्धि भी बढ़ती इसीलिए कहते हैं कि जीव कराकर समाना, भीतर बसई में जहाँ आना ये जीव जो जितने जितने जीव है वो जनता भंगे जैसे जो है ऐसे करके हमें अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कुछ नहीं सकल लोग मन यकीन आए ऐसे करके ये तो प्रार्थना नहीं होगी भगवान की महिमा बोली तो ये अगस्त की ओर से भगवान की प्रार्थना वंदना नहीं होगी तो भगवान की महिमा बोली और फिर के साथ जा साथ क्या हुआ भगवान प्रसन्न दिखाई दिए तो बिना भगवान के कुछ बोले ही अगर किसी से भगवान भी मांगने लगे उसी के बाद प्रार्थना हो गई तो अगस्त जी ने ये मान लिया की भगवान ने अपने मन में ये भी दिया कि भगवान मांग लो तो उन्होंने ये भी अपने मन में समझ लिया तो हमें वरदान मानना चाहिए तो बरदान भी मान लिया कि ये बरमान अनु कृपा निचेता हे कृपा रहे राम भगवान हम आपसे ये वरदान मानते हैं कि बताओ हृदय यानी अनु कि आप सीताजी और लक्ष्मण करते हैं हमारे हृदय में बात करो अब आप देखेंगे जी के स्थान में सीताजी शब्द कम प्रयोग को श्री करते हैं स्त्री शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं बस ही इस काम में जब से आए हैं तब तो से तो सीताजी के श्री समाज बार पर बसल हृदय श्री अनिल समेता अनिल सीता जी और आ लक्ष्मण जी ये तीनों हमारे हृदय में बात करें अविरल भगत गृह सत्संग और कहा जिसके साथ साथ आप सदा हमारे हृदय में बात करें और हमारे हृदय में सदा भक्ति बन गए अविरल भगत अब ये वरदान उसी प्रकार का जैसे तो प्रशिक्षण ने मांगा था वही अगर जी भी वरदान उसी प्रकार से मांगते हैं दोनों के वरदान एक ही प्रकार के अग्रैल भगत के लिए उन्होंने वरदान मांगा उसी प्रकार के भक्ति भी मांगते हैं अग्रैल भगत के भग लिए दूसरी जगह अनपाइनी भक्ति आता उत्तरकांडाता है अनपाइनी भक्ति अनपायी भक्ति सदा सत्स प्रकार से आप दो अनपाणी के माने अन अपनी अपायन के माने में होना होना समाप्त होना अनपायणी जो समाप्त में कभी अंत में हो जिस भक्ति का सदा बनी ही रहे वो भक्त अनपायणी भक्ति है वैसे अभिरल भक्त माने वो भक्ति के सदा बनी रहे मरें जिसमी भक्ति आ जाए और बीस वीसा भूमें तो वो गिरल भक्ति हो जाए अगर भक्ति माने लगी बनी रहे लगातार भक्ति बीस में गौधान तो अभिरल भक्त की ग्रथ सत्संगा और ब्रिराग भी प्राप्त हो सत्संग प्राप्त हो मानी ये सभी साधक में आने चाहिए इनके द्वारा जब अगत किसी व्यक्ति कामना करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सदा भगवान राम का लक्ष्मण जी का सीता जी का हृदय में बात रहे उनके गुणों का उनके सौंदर्य का उनकी लीलाओं का स्मरण होता रहे और साथ व्यवहार में क्या हो कि व्यवहार में सत्संग होता रहे सत्संग कभी न छूटे बैराग बना रहे इंद्रिय भोगों में विषयों में धन आदि में परिवार में भैया बना रहे उसमें आ उत्पन्न न आगे और चरण सरोप्री की अभंग और आपके चरण में अभंग भक्ति बनी रहे चरण सरोवरोना रहे अभंग प्रेम भंग न हो मैंने कभी न सुन्ना होने वाला इस प्रकार का प्रेम भी आपके चरणों में सदा बना रहे यह सब इतना हो भगवान का स्मरण भी बना रहे गुड़ते में बने रहे उनके चरणों का प्रेम भी बना रहे भक्ति भी बनी रहे सत्संग भी बना रहे बैराग्य बना रहे ज्ञान भी बना रहे ये सब बना रहे ये तो हो गई उनके भगवान के सम्बन्ध बात अभी बात अगस्त ऋषि और कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंडा अब निर्गुण समूह की बात बढ़िया ये कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड ब्रह्म कहना निर्गुण ब्रह्म यद्यक निर्गुण ब्रह्म अखंड है अनंत है सत है स्वरूप है अनंत है उसी ब्रह्म के लक्षण बताते हैं और अनुभव ब्रह्म भगे ये संध्या और जो मेरगो को उस ब्रह्म का अनुभव है वो तो सदा उसका भजन करते हैं मानस सदा स्मरण करते हैं ब्रह्म समाज में सदा रहते हैं सदा उसी भाव में भावित रहते हैं ऐसे संसार में लोग बहुत से हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है और में निमग्न रहने वाले हैं बखाना जाना हूँ और कहते हैं कि आपके किस रूप को जो निर्गो रूप है उस को जानो मैं जानता हूँ कि आप ऐसे निर्गोधन हो सर्वत्र व्यास हो अंत हो चेतन स्वरूप हो समस्त जगत के आधार हो सर्वनीमता हो इस प्रकार के आपके रूप को हम जानते हैं और कैसे बखाना हूँ और उसका बखन भी करते हैं और लोग जहाँ होते हैं शिक्षण वगैरह होता है तो उनके सामने बताते, है, तो बताते हैं कि पर्रम परमात्मा ऐसा ऐसा करते है उस निर्गुण रूप का हम वर्णन भी करते हैं। तो है ये बताते हैं कि भगवान के निर्गुण रूप का मुझे ज्ञान भी है उसका मैं वर्णन भी करता हूँ और बहुत से निर्गुण रूप का धन चिंतन भी करते हैं, ये भी अपनी स्थानीय सब सीपीय है कहने के तात्तर इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन फिर भी सगुण ब्रह्म लेकिन फिर भी मेरे मन में सब ब्रह्म का प्रेम तो बार बार आता रहता है अच्छा मुझे यही लगता है की सगुन रूप आप जो वो राम रूप है इस प्रकार के भगवान राम आपके साथ में सीता दी है लक्ष्मण जी ये जो आपका सगुण रूप है ये प्रेम ऋषि में मुझे बार बार लगता है तो बार बार ध्यान इसी ओर चला जाता है बार बार इसी का तो चिंतन रूप का सगन रूप का ही करते रहते हैं तो इसके लिए पता लगता है की यदि निर्गुण ब्रह्म को जानना चाहिए अगर जानते हैं और ऋषि जानते हैं तो जानने लिए है। तो लिए है। के लिए तो निर्गुण ब्रह्म है लेकिन भजने के लिए सवर्ण ब्रह्म ही हम निर्गुण को जान ली अपने हृदय में तो भी सवर्ण का भगवान राम का या कोई भी अपना स्त्री हो जो भगवान के अवतार है किसी भी रूप में है नारायण के रूप में है भगवान राम के रूप में कृष्ण के रूप में शिव के रूप में ये सब रूप में धर्म के उस रूप में उनका बार बार उनका चिंतन करना चाहिए बार बार उनका स्नान कर कर करना चाहिए उनके नाम का जप करना चाहिए उनके रूप का स्नान करना चाहिए क्योंकि हमारी बुद्धि से हमारे मन से हमारी इंद्रियों से हमारे शरीर से, से भगवान की यही सुधा हो सकती जब है जब तक शरीर है जब तक मन बुद्धि है तब इनका उपयोग यही है कि हम अपने हैं से भगवान की पूजा करते हैं हम अपनी दानी से भगवान का नाम करते हैं हम अपने मन से मन जब तक है बुद्धि जब तक है तब भगवान का स्मरण करते रहे उनका उनका चिंतन करते हैं ये सब कुछ कर्म जितने हमारे साथ में है वो इसीलिए है कि भगवान के समूह रूप का उनको चिंतन करते हैं। <तलग> और ये भी सबका ध्यान रखें अब जैसे अगस्त इसकी बात से भी पता चलता है और समीची ग्राम में गोस्वामी जी बार बार कहते हैं उसके मान्य ये नहीं कि दो दो ब्रह्म एक निर्गुण ब्रह्म है एक सगुण ब्रह्म है ऐसे दो दो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ऐसा ही है वो जब उस पर परमात्मा को जानने के लिए वहाँ पर पहुँचने के लिए सब जहाँ तक ले जाते हैं तो महम के रूप में उसे जानना चाहिए जैसा कि हैं जानने के लिए मखाना जाना मखाना जाना है तो जानना तो ज्ञान तो निर्मो धर्म का है लेकिन धरती सर्वध की होनी चाहिए तो दोनों में मिल करके सब व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना पूरी बनती है मेरा पता कि मेरा सगुण ब्रह्म की ही उपासना उपासना में पिछले पंतियों से ऐसा लगता है कि अगर श्री स्वयं कहते हैं कि आपके सगुण रूप की आराधना की भजन किया नाम जप किया तो उसी के फल से ऐसा हुआ कि आपका जगण ब्रह्म का ज्ञान विजय हो गया तो देखो तो भक्ति से ज्ञान विजय हो गया कि तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी जानो महिमा कक्षित तुम्हारी तो जस्त ऋषि को भगवान की वो महिमा निर्गुण ब्रह्म की महिमा कैसे समझ में आई उनके भजन के प्रभाव तो से समझ में आई तो भजन करते करते भगवान की आराधना पूजन करते करते ज्ञान भी होगा तो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए ज्ञान से विरोध नहीं करना ज़्यादा अरे ज्ञान से मिले क्या लेना देना ऐसे नहीं भक्ति होगी हमें तो ज्ञान भी आएगा सत्सम भी प्राप्त होगा शास्त्रों का सरण करने को तो मिलेगा और उसमें भगवान का ज्ञान भी प्राप्त होगा तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और ज्ञान भी प्राप्त हो तो सगन लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए उनको भी स्मरण करना चाहिए आराधना साधना करने के लिए अभ्यास करने के लिए सगन ब्रह्मी के तो वही उपलब्ध होगा तो वो तो उनके लिए अगोचर है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल लेकिन सगो ब्रह्म उसके लिए ग्राही है सगम ब्रह्म को जो हम अपने मन बुद्धि से स्मरण कर सकते हैं उसका नाम भी जप सकते हैं तो ये उसके लिए सुविधा उसके साथ में है आराधना करना चाहिए इसे सब आराधना अब इस बात पर आ गए भगवान ने ये तो बता दी भगवान की महिमा अब उसके बाद में बता दे उसी बात पर आ जाते है भगवान ने जो उनसे पूछा था कि अब सो मंत्र दे जिन प्रकार मनोजोही तो इतनी बात तो के बीच में अगस्त भगवान की महिमा स्तुति वंदना करने उसी पर उत्तर देते हैं। जो दासन देव आप जो हमसे पूछ रहे हो तो मंत्र दो और हम को कैसे वो हमसे पूछ कर रहे हो कि ये तो आप हमको बढ़ाई देने के लिए कर रहे हो तो जब अपने शास्त्रों में इस प्रकार का भी एक आदेश है या इस प्रकार का संकेत मिलता है कि व्यक्ति और लोगों को भी जो कुछ कार्य करता है अन्य लोगों को भी उसकी उसकी देखो ये ये किया, ये कार्य कार्य किया किया जो लोग दूसरे के कार्यों को महत्व तो नहीं देते और समझते हैं और सब लोग तो बेकूफ हैं कुछ नहीं करते हम ही सब कुछ करते हैं तो ये भक्ति के विरुद्ध लक्षण है ये भक्ति का लक्षण नहीं है जो भक्त है वो क्या करेगा अपने आप को तो ये समझेगा कि हम तो कुछ नहीं करते हैं जो कुछ करते हैं सब अन्य लोग वही करते हैं और सब लोगों को बढ़ाई देगा कि देखो इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया उनकी सब चीज़ मन मत चाहे थोड़ा किया हो चाहे बहुत किया। हो की प्रशंसा करेगा कि इन्होंने किया इन्होंने किया लेकिन ये कहेगा कि और किसी ने कुछ नहीं किया कोई कुछ नहीं करता कोई कुछ नहीं करता हम तो बिल्कुल बेकार इस प्रकार के फिर किसने किया कि मैंने ये भी किया मैंने ये भी किया मैंने ये भी किया मैंने ये भी किया ये कोई भक्ति की बात थोड़ा ये तो अज्ञानी लोगों की बातें हैं, संसारी व्यक्तियों की बातें इस प्रकार पताब इसमें ये शास्त्र ही बताते हैं कि हमको हो हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो हमारे विचार किस प्रकार के देखें भगवान क्या कहते हैं अगस्त्री से कहते हैं ये सन्तम दासन देवलाई ही आप सदा अपने दासन को अपने को रहते हैं महीना बढ़ गई इसलिए आप हमसे पूछ रहे हो तो समझा गोह बढ़ाई और कहा इसलिए हे भगवान आपने मुझसे इसीलिए मुझसे पूछा रावण के लिए प्रश्न मुझसे किया है प्रभु परम मनोहर थाऊ अब अगस्त्री से बताते भाई अब जब हमको बतानी है कुछ तो भले ही अगस्त्री से जानते हैं कि झूठ मूठ में हमको बढ़ाई दी जा रही है लेकिन फिर भी भगवान को बताते हैं कि देखो ऐसा करोगा कि दंडकार में जाकर के बास करो तो आगे वहीं से सारी का तैयार होगी रावण के दध के लिए तैयारी वहीं दंड में होगी तो है प्रभु परम मनोहर था स्थान है वहां उसका नाम पंच नाम पंचवती है वहां जाकर के आप आपदास करो पंचवती में दंडक पंच बन तो करो दंडक बन को कर तुम्हें करने का माना गया है ये दंडक बन अपवित्र था उस समय अशुद्ध था भगवान गए तब वो शुद्ध हुआ दंडक बन की अपवित्रता क्या थी एक समय में बहुत पहले दंड नाम का एक राजा था वो यहां पर इस क्षेत्र का राजा था उस तो राजा ने जब बन में आया मर्जा इत्यादि खेलने के लिए तो वहां पर उस समय एक मुनी बास करते थे जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य वो शुक्राचार्य वहाँ बास करते थे उनके पास उस आश्रम में आए तो उन्होंने आश्रम में कुछ अपराध किया अपने राज़, राज़, होने के कारण उन्होंने कुछ किया। उसके कारण से मुनि ने उनको दिया, दिया कह कि तुम्हारा राज्य ध्वस्त हो जाएगा सदभस्म हो जाएगा तुम्हारे जैसे राज्य होंगे वो राज्य नहीं चल सकता नहीं रह सकता और तुम्हारे राज्य में तब तो की बरसात होगी ऐसे बोली उनके साथ के कारण से फिर वो जो दंड जो था दंड वन इसमें दंड का था बन वहां राजा, राजा दंड का था इसे दंडक वन कहलाता है दंडकार कहलाता है उसमें फिर जो उनके मी की शाप के कारण से फिर इंद्र में वहां पर तप्त तो बाबू की वर्षा थी और इतनी बाबू बरसी बरसी बरसी बरसी अब जहां तप्त बालू बरसाई तो रेगिस्तान हो जाएगा वहां पर कुछ पैदा होने वाला महा सब नष्ट हो गया जा, सब नष्ट हो करके आप बालू होकर करके मैदान हो गया सब वहाँ पर खत्म हो गया सब वहाँ स्थान सबका सब, सब राज्य समाप्त हो गया तो वो अपवित्र स्थान चला बंगक के राजा के फिर तो बहुत गिनती उसने की तब तो उन्होंने मुन ने ये कहा कि जब भगवान यहाँ पर आएंगे तब तो इसका धो ये है इसकी अपवित्रता दूर होगी अशुद्ध हो गया है तुम्हारा राज्य उनके आने पर शुद्ध होगा ऐसे करके उनको समझा दिया तब तो फिर अब दंडक चले गए जब कुछ थे थे, उसके बाद में फिर ये भगवान जब आए तो कहते दंड के प्रवक् फिर आगे चल कर के वर्णन देखेंगे जब भगवान दंडकार लगे तो फिर वहां नए पेड़ पौधे लताए सब वहां पर उपजने लगे नहीं तो वो सब उदाड़ पड़ा हुआ था करने लगा तो दंड कराप था वो उसकी जो कथा बताई तो कहते वो तो साफ अब दूर हो जाएगा मिट जाएगा आप जाकर के कृपा करो तो रघुकुल आया हे भगवान आप जाकर के रघुकुल राम जी आप जाकर के वहीं पर बंद में बास करो और सकल मुन्न पर गाया गा। और सभी मिलने पर जाकर के आप दया करो ये शकल पर पर मैं कि मैंने तो तो ये ये जब आप में बात करोगे तो मेरे लोग हो उनके ऊपर आपके भय के, के कारण से भाग लेंगे और मुन लोग शांत निर्विघन होकर वहां बास करेंगे सकल मुन्न पर चले राम सुनि आये सुपाई जब अगस्त में ऐसा बात तो उसके बाद तो वहां से दंड तो इस की ओर ही चल रही है स्थान वहां से ज्यादा दूर स्थान था नहीं तो शीघ्र ही साल चलने तक पंचवती भी आ गई बस वहीं पर भगवान ने जाकर के बास किया वहा करने से पहले जब वो हो वहीं पर जटायी तो हुई है तो खंडेरा हो गया माने ये जटाय और दशरथ की मित्रता थी दोनों की तो ये भगवान राम जब मिले तब अपने पिता के समान जतायु को उन्होंने माना बहुत वृद्ध था जाना जरत जटायु ए आदि राम आएगा उसे भूमि तब जरत के माने ये वृद्ध से ये जटायु से तो उस समय वृद्ध जटायु से जब भगवान दान मिले तो ऐसे मिले जैसे अपने पिता के समान जैसे दक्षत के समान ही तुल्य समझ करके और बलगादर के साथ भगवान उसे मिले की और प्रेम किया व्यवहार में और गोदावरी निकट प्रभु रहे करण ग्रछाए उसके बाद पंचोटी में गोदावरी नदी के किनारे है वहां पर फिर उन्होंने अपनी कुटी बना ली और वहीं पर फिर भगवान वास करने लगे अब गोदावरी वहां पर जब वास करते हैं पंचोटी में तो अब पंचोटी की कथाएं आगे प्रारंभ होगी अब कल देखेंगे भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं शिक्षा तब तक ज्ञान की तमाम बातें ज्ञान की भक्त की ये सब बातें उनको समझाते हैं वो उपदेश है भगवान राम का उसके बाद फिर सूप नखाई क्या आ जाती है का मर जाती पृष्टिक नान्याह रुपते सत्यं दधा चला निकरा भक्तिरभरा मे राष्ट्र श्रीराम जयराम जय जय रा राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम